श्रीमद्भागवत कथा दशम स्कंध उत्तरार्थ सुधामा जी को ऐश्वर्य की प्राप्ति श्री सुखदेव जी कहते हैं प्रिय परीक्षित भगवान श्री कृष्ण सबके मन की बात जानते हैं वे ब्राह्मणों के परम भक्त उनके क्लेशों के नाशक तथा संतों के एकमात्र आश्रय हैं वे पूर्वोक्त प्रकार से उन ब्राह्मण देवता के साथ बहुत देर तक बातचीत करते रहे अब वे अपने प्यारे सखा उन ब्राह्मण से तनिक मुस्कुराकर विनोद करते हुए बोले उस समय भगवान श्री कृष्ण उन ब्राह्मण देवता की ओर प्रेम भरी दृष्टि से देख रहे थे भगवान श्री कृष्ण ने कहा ब्राह्मण आप घर अपने घर में घर से मेरे लिए क्या उपहार लाए हैं मेरे प्रेमी भक्त जब प्रेम से थोड़ी सी वस्तु भी मुझे अर्पण करते हैं तो वह मेरे लिए बहुत हो जाता है परंतु मेरे अभक्त यदि बहुत सी सामग्री भी मुझे भेंट करते हैं तो उससे मैं संतुष्ट नहीं होता जो पुरुष प्रेम भक्ति से फल फूल अथवा पत्ता पानी में से कोई भी वस्तु मुझे समर्पित करता है तो मैं उस शुद्ध चित्त भक्त का वह प्रेमोपहार केवल स्वीकार ही नहीं करता बल्कि तुरंत भोग लगा देता हूँ परीक्षित भगवान श्री कृष्ण के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 और बड़े आदर से कहने लगे प्यारे मित्र यह तो तुम मेरे लिए अत्यंत प्रिय भेंट ले आए हो ये चिवड़े न केवल मुझे बल्कि सारे संसार को तृप्त करने के लिए पर्याप्त है ऐसा कहकर वे उसमें से एक मुट्ठी चिवड़ा खा गए और दूसरी मुट्ठी ज्यों ही भरी त्यों ही रुक्मणी के रूप में स्वयं भगवती लक्ष्मी जी ने भगवान श्री कृष्ण का हाथ पकड़ लिया क्योंकि वे तो एकमात्र भगवान के परायण हैं, उन्हें छोड़कर और कहीं जा नहीं सकती जी ने कहा, विश्वात्मन, बस बस मनुष्य को इस लोक में में तथा मरने के बाद परलोक भी समस्त संपत्तियों की समृद्धि प्राप्त करने के लिए यह एक मुट्ठी चिवड़ा ही बहुत है क्योंकि आपके लिए इतना ही प्रसन्नता का हेतु बन जाता है परीक्षित ब्राह्मण देवता उस रात को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 अपने हाथों चवर डुलाकर मेरी सेवा की ओह देवताओं के आराध्य दे होकर भी ब्राह्मणों को अपना इष्टदेव मानने वाले प्रभु ने पांव दबाकर अपने हाथों खिला पिलाकर मेरी अत्यंत सेवा शुश्रा की और देवता के समान मेरी पूजा की स्वर्ग मोक्ष पृथ्वी और रसातल की संपत्ति तथा समस्त योग सिद्धियों की प्राप्ति का मूल उनके चरणों की पूजा ही है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 अत्यंत शोभामान एवं दे दिप्यमान हो रही थी उसे इस रूप में देखकर वे विस्मित हो गए उन्होंने अपनी पत्नी के साथ बड़े प्रेम से अपने महल में प्रवेश किया उनका महल क्या था मानो देवराज इंद्र का निवास स्थान इसमें मड़ियों के सैकड़ों खंभे खड़े थे हाथी के दाँत के बने हुए और सोने के पात के मढ़े हुए पलंगों पर दूध के फैन की तरह श्वेत और कोमल बिछोने बिछ रहे थे बहुत से चमर वहाँ रखे हुए थे जिनमें सोने की डंडियाँ लगी हुई थी सोने के सिंहासन शोभावान हो रहे थे जिन पर बड़ी कोमल कोमल गद्दियां लगी हुई थी ऐसे चंदोवे थी भी झिलमिला रहे थे जिनमें मोतियों की लड़ियां लटक रही थी स्फटिक मणि की स्वच्छ भीतों पर पन्ने की पच्ची की गई थी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 अवश्य ही परम यदवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण के कृपा कटाक्ष के अतिरिक्त और कोई कारण नहीं हो सकता यह सब कुछ उनकी करुणा की ही देन है स्वयं भगवान श्री कृष्ण पूर्ण काम और लक्ष्मीपति होने के कारण अनंत भोग सामग्रियों से युक्त है इसलिए वे याचक भक्त को उसके मन का भाव जानकर बहुत कुछ दे देते हैं परंतु से समझते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 सदा सर्वदा उन्हीं गुणों के एकमात्र निवास स्थान महानुभाव भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरा अनुराग बढ़ता जाए और उन्हीं के के प्रेमी भक्तों का प्राप्त हो। अजन्मा भगवान संपत्ति आदि दोष जानते हैं वे देखते हैं कि बड़े बड़े धनियों का धन और ऐश्वर्य के मद से पतन हो जाता है इसलिए वे अपने अधूरदर्शी भक्त को उसके मांगते रहने पर भी